अपेंडिक्स सेवनटीन पेज नंबर थ्री ट्वेंटी फाइव वैसे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर है लेकिन भारत की स्थिति अपेक्षाकृत काफी मजबूत नजर आती है असत्य के लिए पैसे तो कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है लेकिन पुरातन काल से ही वह कथन जो सही नहीं हो असत्य कहलाता है इन तस्वीरों को जिस तरह से जीवंत किया गया है वैसे तो शायद कैमरा भी ना खींच पाता